संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व जरासंधवध और बंदी राजाओं की मुक्ति वैसम जी कहते हैं जन्मेजा जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया है तब उन्होंने उससे पूछा राजन तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो हम में से कौन युद्ध के लिए तैयार हो जरासंध ने भीम से साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया उसने माला और मांगलिक चिन्ह धारण किए पीड़ा मिटाने वाले बाजूबंद पहने ब्राह्मण ने आकर स्वस्तिवाचन किया क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ खड़ा हो गया जरासन ने कहा भीमसेन आओ बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी यश ही मिलता है बलवान भीमसेन श्रीकृष्ण से परामर्श लेकर ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन वाचन करा जरासन से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं को ही शस्त्र बनाया था हाथ मिलाने के पहले एक ने दूसरे का पैर छुआ तदनंतर खम और ताल ठोकते हुए परस्पर गुथ गए उन्होंने तीर्ण पीड़ पूर्णयोग समुष्टिक आदि अनेकों दाव पेश किए उनकी कुश्ती अपूर्व थी उनका मल्लयुद्ध देखने के लिए हजारों प्रवासी ब्राह्मण छत्री वैश्य शुद्र स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए उनके प्रहार और छीना झपटी से बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी वे कभी हाथों से एक दूसरे को ढकेल देते गर्दन पकड़कर घुमा देते कभी एक दूसरे को खदेड़ते खींचते घसीटते घुटनों से चोट करते और हूंकार करते हुए घूसों का प्रहार करते वे जिधर जाते उधर की जनता भाग खड़ी होती दोनों हट्टे कट्टे चौड़ी छाती और लंबी बाह वाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे थे मानो लोहे के बेलन ठकरा रहे हो वह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार तेरह दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा चौदहवें दिन रात के समय जरासंध थककर कुछ ढीला पड़ गया उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमकर्मा भीमसेन को उभारते हुए कहा वीर भीमसेन थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं अरे अधिक जो लगाने पर तो वह मर ही जाएगा इसलिए अब तुम जरासंस को ज़्यादा न दबाकर केवल बाहु युद्ध करते रहो श्री कृष्ण की बात सुनते ही भीमसेन ने की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को और भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया कि भीमसेन तुम में दैव बल और वायुबल दोनों ही विद्यमान हैं तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ तो श्री कृष्ण का इशारा समझकर कर भगवान भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगे सौ बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ तोड़कर कर पीस दिया साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे दो खंडों में ची डाला जरा की की दुर्दशा और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई स्त्रियों के तो गर्भपात की नौबत आ गई सब लोग चकित विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा पृथ्वी तो खंड खंड नहीं हो गई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश कर उसके प्राणहीन शरीर को ब्रनिवास की ड्योढ़ी पर डाल दिया और वे रातों रात वहां से बाहर निकल गए श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजामंडित दिव्य रथ को जोता उस पर भीमसेन और अर्जुन को बैठाया और वहां से चल कैदी राजाओं को पहाड़ी खोह से बाहर किया उस रथ से ही वे राजाओं के साथ वहाँ से चल पड़े उस रथ का नाम था सोदर्यवान दो महारथी उस पर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे उस पर भीमसेन और अर्जुन बैठ गए भगवान श्री कृष्ण सारथी बने उसी रथ पर बैठकर इंद्र ने पहले निन्यानवे बार दानवों का संघार किया था उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी जो बिना किसी आधार के ही लहराती रहती इंद्रधनुष किसी चमकती और एक योजन दूर से ही दिख जाती थी वहरत इंद्र ने वसु नाम के राजा को वसु ने बृहद्रथ को और बृहद्रथ ने जरासंध को दिया था वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता से तीनों भाइयों ने वहां से यात्रा की परम जसस्वी करुणा वरुणालय भगवान श्रीकृष्ण रथ हाँक कर गिरिव्रथ से बाहर निकले खुले मैदान में आए वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एक कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्रीकृष्ण की विधिपूर्वक पूजा की राजाओं ने कहा सर्वशक्तिमान प्रभो आपने भीम और अर्जुन के साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्म की रक्षा की है यह अपने आपने यह आपके लिए कोई नवीनता नहीं हम जरा संधरू विशाल ताल के दुख दल दल में फंसे रहे थे आपने हमारा उद्धार किया सर्वव्यापक यजनंदन हम दुख से मुक्त हुए आपने उज्जवल कीर्ति की स्थापना की हम आपके सामने नम्रता के साथ झुककर खड़े हैं हमें कुछ आज्ञा दीजिए आपका कठिन से कठिन काम भी करें भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजस्वी यज्ञ करना चाहते हैं आप लोग उनकी सहायता कीजिए राजाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया अब ये लोग भगवान श्रीकृष्ण को रत्न राशि की भेंट देने लगे भगवान ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट स्वीकार की जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहित को आगे कर अनेकों रत्न लिए बड़ी नम्रता से श्रीकृष्ण के सामने उपस्थित हुआ भगवान श्रीकृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभयदान देकर भेंट स्वीकार की श्रीकृष्ण अर्जुन और भीमसेन ने वहीं सहदेव का अभिषेक किया सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयों के और उन सब राजाओं के साथ धनरत्न से लदे रथ पर शोभामान हो इंद्रप्रस्थ पहुंचे उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा न रही भगवान ने कहा राजेंद्र यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वीरवर भीमसेन ने जरा को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का सुयत प्राप्त किया है इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके सकुशल निर्विघ्न लौट आए धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया जरा संत की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए उन्होंने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिल भेट कर उनका यथोचित आदर सत्कार किया और समय पर उन्हें विदा किया सब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश चले गए परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध का वध कराकर धर्मराज की अनुमति प्राप्त करके कुंती द्रौपदी सुभद्रा भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और धौम्य से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहाँ से ले आए थे युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारिका की यात्रा की यात्रा के समय पांडवों ने आनंदकंद भगवान श्री कृष्ण का यथोचित अभिवादन एवं परिक्रमा की जन्मेजय इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओं को छुड़ाकर अभय देने के कारण पांडव पांडवों का यश दिग्दिगंतर में फैल गया धर्मराज राज्य युधिष्ठिर समय के अनुसार धर्म पर दृढ़ रहकर प्रजापालन करने लगे धर्म काम एवं अर्थ तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवा में संलग्न रहते थे